या हे भक्तुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मेतमन मते दयांद्रा तुलसी यत्र ये यदमना बनानिचो ठन यंगा युना गोदावरी सिंधु सरस्वती तीन था वसंतत्री चैतन्यचैताम अंति श्री गुरु गोस्वामी जी का पुनर् पुनः श्री जगन्नाथपुरी आगे उसमें वातावरण कर रहे महाप्रभु ने संयास ग्रहण किया संन्यास ग्रहण करने के बाद में श्रीमद महाप्रभु आप दक्षिण यात्रा के लिए गए करीब पौने तीन वर्ष दक्षिण में प्रवीण भ्रमण करते रहे तब लौट करके आए जब महाप्रभु लौट करके आए तब सारे भक्तगण उनसे मिलने के लिए कहा श्री महाप्रभु ने सबके साथ ने किया महाप्रभु ने कहा दूसरे साल भी सब भक्तगणा है महाप्रभु ने कहा आप लोग अगले वर्ष मत आना, अगले वर्ष मैं स्वयं तुम्हारे पास में आऊंगा ऐसा सबको भोग दिया और श्री महाप्रभु प्रतापन यात्रा के लिए चले परंतु यात्रा पूरी नहीं हो सके आप केवल बंगाल तक गए और बंगाल तक जाकर के वहां पर वहां से ही लौट आए, रूप सनातन से मिलकर के रूप सनातन के आदेश के अनुसार लौट करके चले आए, आई एक वर्षा छठे वर्ष, वर्ष श्रीमद महाप्रभु हरी बो पंद्रह सौ छियासठ विक्रम संबत्ति पंद्रह सौ बहत्तर संबंध छन्यास ग्रहण किया छठे वर्ष बाद छठे वर्ष श्रीमद महाप्रभु वृंदावन पर वृंदावन से जब लौट करके गए उस समय श्री गोस्वामी को महाप्रभु ने उपदेश प्रदान किया और रसतत्व जो है उस रसतत्व का उपदेश प्रदान करके विराजमान प्रयाग में दस दिन तक सनातन श्री सब के साथ में वार्तालाप हुई उस समय बल्लभाचार्य से भी श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ फिर महाप्रभु काशीपुरी पूरी चले आए काशी में काफी समय रहे दो महीने तक सनातन गोस्वामी जी तब तक आ गए थे सनातन गोस्वामी से शिवमंद महाप्रभु ने सत्संग किया और फिर श्री महाप्रभु काशी से चल करके वापस जब जगन्नाथपुरी आए तब श्री रूप कि महाप्रभु पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी तो श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी उस समय आए इधर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने भेजा था वृंदावन वे वृंदावन पहुंचे परंतु रूप गोस्वामी से उनका मिलन नहीं हुआ वहां पता लगा कि रूप चले गए तो श्री सनातन गोस्वामी जी भी महाप्रभु से मिलने के लिए वापस बृंदावन से जगन्नाथपुर गए तो दोनों भाई भी तो सनातन अलग अलग चले परंतु तो दोनों की भेंट नहीं हो पाई वृंदावन आते समय तो क्रॉस हो गया एक गए थे जंगल के रास्ते से एक गए थे राजपथ से इसलिए भेंट भेंट नहीं हुई और इस समय भी श्री रूप गोस्वामी चल रहे हैं आगे आगे और सनातन गोस्वामी चल रहे पीछे पीछे इस समय भेट नहीं महाप्रभु के पास में दर्शन की अत्यंत उत्कंठा तो है रूप गोस्वामी जिस समय उन्हीं सत्य सत्यभामापुर पहुंचे वहां पर सत्यभामापुर में श्री सत्यभामा जी ने कहा कि मेरा नाटक अलग से लिखना और परसों के कथा प्रसंग में श्री ललित माधव नाटक का जो संक्षेप है कथा वस्तु का उसका कहीं दिग्दर्शन कराए के श्रीरूप गोस्वामी जी ने फिर अलग से नाटक लिखा और अलग से नाटक लिख करके उन्होंने द्वारका लीला अलग और ब्रिज लीला अलग पर दिखाया कि ब्रिज में जो गोप करने आए हैं वे ही राज राजकन्या होकर के अवस्था में विराजमान हुए किशोर अवस्था में जो सोलह हजार गोपियां हैं वे सोलह हजार एक सबकी सब, सब द्वारका में राजकुमारी बन करके विराजमान हुई सोलह हजार गोपी सोलह हजार एक गोपी वे तो ब्रिज में मूर्छित हो करके ही की तो पड़ी हुई कृष्ण वियोग में परंतु श्री लीला शक्ति उनको उनके विराह को कहीं शांत करने के लिए श्री लीला शक्ति इनको एक अंश में छाया रूप में द्वारका में भिजवा देती है और द्वारका में श्री कृष्ण के साथ में इनका मिलन होता है श्री सनातन गोस्वामी चल रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी उस समय पहुंच गए और श्री महाप्रभु के साथ में जिससे समय मिलन हुआ है अपूर्व आनंदित हो रहे हैं श्री अद्वैताचार्य नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये भी सब उस समय पढ़ा दी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए कि महाप्रभु आप लौट करके आ गए जगन्नाथपुरी अब यहाँ पर स्थाई रहेंगे ये समाचार सुनकर के सब भक्तगण श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बराबर बराबर आए गौड़िया उड़िया भक्तगण सभार उस समय जितने भी गौड़िया और उड़िया भक्तगण थे महाप्रभु ने सबके द्वारा श्री गुप्त के ऊपर अपूर्व कृपा करवाई और ये कहा कि आप लोग आनंद पूर्वक श्रीरूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए श्रीरू गोस्वामी सबके स्नेह भाजन होकर के विराजमान श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रतिदिन लौट करके आते हैं और लौट करके आकर के श्री हरदास ठाकुर उन हरदास ठाकुर के कुटिया में ही श्री रूप सनातन रहते हैं हरदास ठाकुर से मिलते हैं रूप सनातन से महाप्रभु नृत्य मिलने के लिए स्वयं जाते हैं रूप सनातन ये जगन्नाथ जी के मंदिर में ऊपर केवल दूर से ही जगन्नाथ जी की ध्वजा का दर्शन करके चक्रराज का दर्शन करके आप रूप से आनंदित हो जाए इस प्रकार महाप्रभु के साथ में श्री रूप सनातन श्री हरदास ठाकुर इनकी नित्य गोष्ठी हो और ये अपूर्ण रूप से आमंत्रित हो रहे अब आगे वर्णन कर रहे हैं सत्तावन भी प्यार है अंत लीला की पहले परिचय के भक्त लया कई ने प्रभु बुंडिचा पार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आया श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होने के बाद में श्री जगन्नाथ जी पंद्रह दिन के लिए आपने अंतरंग जनों से ही केवल सेवाली सबको दर्शन देना बंद कर दिया जब श्री जगन्नाथ प्रभु उनका नव यौवन दर्शन हुआ अर्थात 15 दिन के बाद में अंगराग होकर के जब दोबारा श्री जगन्नाथ जी दर्शन देने के लिए विराजमान होते हैं उस समय सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और महाप्रभु के श्री जगन्नाथ प्रभु के नव यौवन दर्शन करने के बाद में लया के प्रभु गुंडिचा मार्जन एक संक्षिप्त कर रहे हैं कि सब भक्तों को संग में लेकर के श्रीमद महाप्रभु गुंडिचा मंदिर का मार्जन करने के लिए जाए और गुंडिचा मंदिर का मार्जन करके सबसे एक है अच्छी तरह से मंदिर की धूल कंकर साफ साफ होने चाहिए और मैं देखूंगा किसने कितनी सफाई की है सब लोग अपनी अपनी धूल को संभाल करके रखें बोल नीला आगे वर्णन कर आए सब लोग अपनी अपनी धूल को संभाल करके रखें और कोई दूसरे की धूल को चुराने का प्रयास करे <laughs> झार करके इकट्ठी की है धूल एक दे और दूसरा उसमें से उठा करके अपने झोली में डाल ली ये दिखाने के लिए कि मैंने चारा धूल साफ की है ऐसे वहां पर धूल की चोरी चोरी भी चल रही है धूल इतनी कीमती हो रही है परंतु तो महाप्रभु जब दिखा रहे हैं तो महाप्रभु की झोली सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही है सबसे ज्यादा धूल महाप्रभु ने ही गुंड मार्जन में इकट्ठी की फिर सबों ने श्री कुआ जो है उस कुआ से यहाँ पर सारे तीर्थ विराजमान जिस रूप में उस कुएं से जल लाला करके और श्री संपूर्ण गुंडचा मंदिर उस गुंडचा मंदिर का मार्जन किया दीवाल धोई केवार धोए तो वहां पर वो हाथ लगा करके देख रहे हैं कि के, केवार जो है उनके ऊपर के हिस्से में धूल अभी जम हुई है महाप्रभुरी देखो ये धूल किसने झाड़ी है यहाँ पर पूरा ढंग से नहीं झाड़ी है देखो उसकी ऊपर की किडनी के ऊपर किवाड़ के ऊपर अभी भी धूल है ऐसे पूरी तरह से गुंडिचा मंदिर का मार्जन करके और उस समय धोने के बहाने मंदिर धोने के बहाने अनेक अनेक जन श्रीमंद महाप्रभु के चरण में ला करके और घड़ा समर्पित कर रहे हैं और तो महाप्रभु के चरणों का चरणाम उसको भी ग्रहण कर रहे हैं जब चरणामृत बह के आए तो उस चरणाम को तो भी ग्रहण करके सब परम रूप से आनंदित हो रहे हैं आई तोता आशी कैल बंद भोजन और श्री महाप्रभु ने उस समय गुंडचा मंदिर का मार्जन करके आई तोता में आकर के एक बगीचे का नाम है आई टोटा में आकर के श्रीमंद महाप्रभु ने बन भोजन किया सब लोगों के साथ में भोजन कर रहे हैं पृष्ठाप खाते हुए सब हरिहरि बोल रहे हैं देख हरिदास रूप उच्छलित महाप्रभु के इस अपूर्व बन भोजन की लीला का दर्शन करके श्री हरिदास रूप इनके हृदय में अत्यंत अत्यंत उल्लास उत्पन्न हो रहा है और ये अपने आप को दीनहीन अस्पृश्य करके मान रहे हैं इसलिए ये दूर बैठ करके ही देख रहे हैं महाप्रभु के साथ में या भक्तों की पंक्ति के साथ में श्री रूप सनातन अपने आप को नई गिराइमान कर की दीनता जिनका नाम पवित्र करने वाला यहाँ इतने विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण जिनका नाम ग्रहण करना अभीष्ट पूर्ण करने वाला है वे इतने दीनता दिखा रहे हैं कि भक्तों के साथ में पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमको तो पंक्ति प्राप्त नहीं है हम पंक्ति पावन नहीं है हम तो पंक्ति दूषण है ऐसा अपने आपने दीमता में विचार करते हुए ये परे बैठ करके महाप्रभु की लीला का दर्शन कर रहे हैं सब लोग हरे हरी बीच बीच में भगवत प्रसाद पाते हुए हरी हरी शब्द का उच्चारण करते हैं इसको देख करके श्री रूप गोस्वामी श्री महाप्रभु हरिदास सबके मन में अत्यंत अत्यंत उल्लास हो रहा है भोजन के बाद में गोविंद द्वारा प्रभु शेष प्रसाद पाएगा महाप्रभु के अंग सेवक हैं गोविंद उन गोविंद ने महाप्रभु का जो भुक्त शेष है बचा हुई जो पत्तल है उस पत्तल को श्री रूप गोस्वामी जी को श्री हरिदास ठाकुर को प्रदान की और श्री हरिदास ठाकुर श्री रूप उस समय श्रीमंत महाप्रभु के प्रसाद को भुक्त शेष को अधरात को ग्रहण कर रहे और श्रीमंत महाप्रभु के उठ प्रसाद को प्राप्त करके वो जो अधरामृत है उस अधरात को प्राप्त करके श्री रूप सनातन श्री रूप हरिदास दोनों नाच रहे आठ दिन प्रभु रूपे मिलिया बचे दूसरे दिन श्री प्रभु रूप गोस्वामी जी को संग में लेकर के बैठ गए की श्रोमणी प्रभु कहिते लागे ना और श्री प्रभु रूप गोस्वामी से कहने लगे कि कृष्ण के बाहे माही ही करो ब्रज हित ध्यान रखना कृष्ण को ब्रिज के बाहर मत ले जाता तो क्योंकि ब्रज को छोड़ करके कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाते हैं इसलिए श्री ब्रजेंद्र कृष्ण उनको ब्रज के बाहर तुम मत निकालना तो छाण कृष्ण कबू नाया कहा तक तक ब्रज को छोड़ करके कृष्ण कहीं नहीं जाते तो ये कहकर के श्री रुद्र यामल के एक बचन महाप्रभु ने उस समय कही इन बचनों को लघु भागवतामें ऊपस्वामीजी ने भी किया है उध्याचनों के कृष्णों सूता वृंदावन परत्यज्यकोच नूता स्व श्री वसुदेव जी से उत्पन्न होने वाले जो वासुदेव कृष्ण हैं वे कृष्ण से भिन्न प्रकाश है कृष्ण के ही एक प्रभाव प्रकाश होकर के वे विराजमान हैं कृष्णो जल संभूता कृष्ण यो जो जलसंभूत कृष्ण हैं वे पूर्ण हैं और सो अतपर वे नंदनंदन कृष्ण से परे नंद नंदन कृष्ण अलग हैं और जगनंदन अलग नहीं है नंदन कृष्ण के ही अलग प्रकाश अलग नहीं समझना है एक ही परंतु तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वे है अवतारी और उनके ही कहीं प्राभव प्रकाश होकर के आपका देव की जी से भी मथुरा में जन्म हुआ और जो मथुरा से आए वे ही मथुरा वापिस जाते हैं कृष्ण एक ही है कृष्ण दो नहीं है कृष्ण एक ही है परंतु तो कृष्ण ने प्रकाशभेद से दो जगह जन्म लिया मथुरा में उनका जो जन्म हुआ वहां प्रभाव प्रकाश है ब्रिज में नंदन होकर के जन्म लिया वहां स्वयं स्वरूप है स्वयं स्वरूप और प्रकाश में अंतर क्या है उसे बताते हैं कि अन्य अपेक्षते जो रूप किसी दूसरे की अपेक्षा न करे दूसरे के आश्रित न हो उसका नाम है स्वयं श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन कृष्ण नंदन कृष्ण वे किसी दूसरे की आशा नहीं करते हैं कि मेरा अस्तित्व मेरी शक्ति उसके कारण जो दूसरे स्वरूप की आशा न करे अन्य अनन्यापेक्षी जो दूसरे की अपेक्षा न रखे ऐसा जो स्वरूप है वो स्वयं रूप कहलाता है तो वृद्धा स्वयं रूप है जबकि श्री मथुरा में उत्पन्न होने वाले वासुदेव कृष्ण उन कृष्ण के ही प्राभव प्रकाश प्रकाश कहने का तात्पर्य है कि रूप रंग सब एक सा है परंतु तो अभिमान में थोड़ा सा अंतर है और उनमें कहीं अलग है उनका ऐश्वर्य है उनका अभिमान है कि मैं क्षत्रिय हूं और ये इस अभिमान को धारण करके परंतु तो रूप रंग सब एक सा है अब दोनों मिल गए और मिलने के बाद ना ब्रिज के बाद कृष्ण कृष्ण में रह गए जब जी को लेकर के चले तो यमुना जी में बीच में स्नान करने के लिए जो गोता लगाया उस समय नंदन नंदन को ब्रिज में ही रह गए और जो बासुदेव कृष्ण थे वे बासुदेव कृष्ण लौट करके मथुरा पहुंचे वहां मथुरा पहुंचकर के वहां पर उन्होंने कम से त्याग का वध किया वे ही द्वारका के और द्वारका जाने के बाद में वे ही लौट करके फिर जब लौट करके आते हैं तब वे नंदन हो कर के ब्रिज में ही रह जाते हैं जो मथुरा के कृष्ण हैं, वे वापस लौट करके मथुरा जाएंगे दंत वक्र का वध करने के बाद में ब्रिज के कृष्ण ब्रिज में ही रख और जो नंदन कृष्ण कृष्ण है वे वासुदेव कृष्ण लौट करके जाए तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि कृष्णो यद संभूता जो यादवों में उत्पन्न होने वाले कृष्ण हैं वे अन्य हा माने नंद नंदन कृष्ण के ही प्रभाव प्रकाश हैं मथुरा के जो कृष्ण हैं यह पूर्ण है वासुदेव कृष्ण वे पूर्ण कहलाए सो अतपर परतु तो नंद नंद कृष्ण उन वासुदेव कृष्ण से भी पर माने उनके भी अवतारी होकर के विराजमान हैं वे नंदन कृष्ण वृंदावन पर स्व कुछ नहीं प्रगत वृंदावन का त्याग करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं ऐसा श्री महाप्रभु ने रूप समझ को उपदेश दिया श्री कृष्ण दो हैं तीन हैं पूर्ण पूर्णत पूर्णतम द्वारका के कृष्ण है पूर्ण मथुरा के कृष्ण इनमें राजा पदे का अभिमान नहीं है इसलिए और ब्रिज से ज्यादा प्रीति है ब्रिज से अपने आप को एकदम जोड़ा हुआ मानते हैं इसलिए वे हैं पूर्णता और वृंदावन के कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के कहीं जाते ही नहीं है इसलिए वे हैं पूर्ण तो जो द्वारका से अत्यंत अत्यंत प्रीति करें और अपने आप को द्वारकावासी माने वे कुल जिनकी मथुरा में मैं आया हूँ मथुरा में हूं और यहाँ देवकी बसदेव मुझे अपना पुत्र करके मानते हैं ये अभिमान रखते हैं तो देवकी बसदेव को माता पिता होने का आदर भी प्रदान करते हैं साथ ही साथ में अपना अभिमान उनका भीतर का अभिमान है कि मैं नंदनंदन हो तो परंतु वासुदेव का पुत्र होने से मैं इन यादों की सहायता से अनेक अनेक जगह जराशन इत्यादि का वध करा सकने में शाल इत्यादि का वध करने में समर्थ होऊंगा कंस वध करने में समर्थ होऊंगा ऐसा विचार करके और कंस और कंस के संबंधी इनका वध करने में समर्थ होऊंगा ऐसा विचार करके श्री वसुदेव यदि मुझे भगवान समझते हैं और मैं शुरू रूप में जगत का जगत का पालन और असुरों का संहार करता हूं तो इस बात को कहीं सिद्ध करने के लिए मैं इनकी हा में हा मिला देता हूं कि हाँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूं क्योंकि ऐसा करने पर यादवों की सहायता कृष्ण को असुर वत के समय मिल जाएगी तो केवल असुर वत की सहायता प्राप्त करने के लिए और श्री वसदेव जी के मन में ये विचार उत्पन्न करने के लिए कि जो पहले गर्भ हुए पहले जो उपेंद्र बामन होकर के प्रकट हुए वे विष्णु ही मेरे यहां उत्पन्न हुए हैं वाष्देव रूप में और ये वास्तव रूप में विष्णु रूप में मेरी आराधना करते हैं मेरा विष्णु रूप दर्शन कर रहे हैं तो विष्णु रूप में जगत का पालन और असुरों का संहार करने के लिए मैं इनकी हामे हा मिला भी पाऊं और इस प्रकार इनकी सहायता भी मुझे मिल जाएगी ये विचार करके श्री कृष्ण ने मथुरा में अपना अभिमान मैं वसुदेव नंदन हूं यह उन्होंने प्रसिद्धि स्वीकार कर दी है, तो है कृष्ण का यही कि मैं नंदनंदन परंतु तो वसुदेव का पुत्र होने पर मुझे यादवों की सहायता मिल जाएगी असुर करने में इस सेना का मैं प्रयोग कर सकूंगा और वसुदेव जी के मन में ये जो विचार है कि मेरे यहाँ पर नारायण स्वरूप में हैं और चतुर्भुज रूप में जो अद्भुत बालक का गर्भ में मैंने दर्शन किया था कृष्ण जन्म के समय दर्शन किया था वासुदेव स्वरूप का जो दर्शन किया था चतुर्भुज रूप का उस चतुर्भुज स्वरूप के द्वारा मैं पृथ्वी के भार को उत्पन्न को वो उदार दूर कर दूंगा ऐसा विचार करने के लिए और मुझे इनके विचार के अनुसार ये स्वीकार कर लेना चाहिए और ये प्रसिद्धि वे अपने मन में मानते रहे बोले हाँ तुम मुझे विष्णु कह रहे हो ना मैं विष्णु ही हूं तुम्हारा पुत्र हूँ तुम्हारे आपसी सा मेरा जन्म हुआ है जबकि मन में कृष्ण विचार कर रहे हैं नहीं मैं तो नंद बाबा तो भीतर तो भावना और और ऊपर से दिखाने के लिए देव की बसदेव को पिताजी पिताजी कहकर के भी संबोधित करते और इसके द्वारा यादवों का कहीं उपयोग असुर बध में पृथ्वी के उद्धार के कार्य में बेकर लेते मूल स्वरूप श्री उनका कृष्ण स्वरूप ही नंदनंदन स्वरूपी है तो नंदनंदन पूर्णतम स्वरूप है मथुरा में उनका निज अभिमान भीतर का अभिमान छिपा हुआ अभिमान तो नंदनंदन का और प्रकट अभिमान है क्षत्रिय का इसलिए वे पूर्ण तर है और द्वारका में वे पूर्ण रह जाते हैं क्योंकि वे अपने आप को विष्णु सर्वव्यापक रूप में ही कहीं प्रस्तुत करते तो केवल विष्णु रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए और शासक रूप में प्रकट करने के कारण ये पूर्ण है विष्णु मात्मा रूप साथ के साथ में मैं नंदन नन्द नंदन भी हूं ये भीतर विचार और ऊपर ये विचार कि मैं वसदेव नंदन हूं विष्णु हूं इसलिए वे पूर्णतर हैं परंतु ब्रिज में नंद बाबा के ही एकमात्र पुत्र हैं इसलिए ब्रिज में उनका जो स्वरूप है वो पूर्णतम स्वरूप है ये पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम इसका रहस्य पूर्ण में वासुदेव अभिमान और नारायण अभिमान इनकी प्रधानता पूर्णतन में नंद अभिमान और वासुदेव अभिमान इन दोनों का सामंज सामंजस्य मिलन प्राप्त है और ब्रिज में शुद्ध रूप से मैं गोप ही या अभिमान विराजमान है अतः ब्रिज का जो स्वरूप है वही सर्वोत्तम स्वरूप होकर के विराजमान श्री महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से ऐसा कहा ऐसा तो आदेश देकर के महाप्रभु मध्यान्हे चल रहा ऐसा कहकर के महाप्रभु काल में अपना मध्यान करने के लिए समुद्र स्थान तीन बार स्नान करते ही श्रीमंद महाप्रभु तो समुद्र स्थान सन्यासी ये आश्रम के अनुरूप काल का जो स्नान है उसको करने और भोजन इत्यादि करने के लिए प्रसाद इत्यादि उसको ग्रहण करने के लिए श्री महाप्रभु चले मध्याने मध्याने मध्या जो है माने स्नान और भोजन इनको करने के लिए चले रूप गोसाई मैने कि विस्मय हो ना रूप गोस्वामी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि महाप्रभु ने ऐसा आदेश क्यों दिया है बड़े आश्चर्य की बात है वहां पर एक देवी ने आकर के सत्य जी ने आकर के मुझे आदेश दिया दिया और और यही आदेश महाप्रभु ने दिया है इन्होंने नाटक किया नाटक की रचना करके सत्य जी ने जो आज्ञा दी थी और महाप्रभु की आज्ञा को जान करके भी दोनों नाटकों को अलग अलग किया पहले दोनों नाटकों को एक करके रचना करना चाह रहे थे परन्तु तो अब दोनों नाटकों को अलग अलग किया और अलग अलग रूप में दोनों नाटकों को स्वतंत्र रूप में दोनों की घटना की दोनों की उद्देश्य की प्राप्ति भी अलग अलग बनाई वहां पर श्री राधा माधव का जो नाटक का उद्देश्य है वो उद्देश्य है पर भाव में श्री राधा राधिका प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है नाटक का उद्देश्य की सिद्धि होते हुए श्री राधिका प्रेम की श्री राधिका की प्राप्ति राधिका को कृष्ण की प्राप्ति यह वहां की कार्य अवस्था है और वहां का कार्य जबकि द्वारका का ये ललित माधव जो है उसका है कि श्री स्वकीय भाव सहित श्री कृष्ण की ब्रिज गोपिका ग्रहु को स्वकीय रूप में प्राप्ति तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है ललित माधव का उद्देश्य स्वकीय स्थापना करते हुए स्वकीय में परिया की भावना जबकि में में परिया की ही भावना ये दोनों के उद्देश्य का अंतर विरग माधव में ब्रज लीला ही विराजमान है और परिया भाव ही विराजमान है पर भाव सहित श्री कृष्ण की प्राप्ति यह ललित विरग्न माधव का लक्ष्य है जबकि द्वारका में वियोग शांति के लिए स्वकीय स्वरूप प्राप्त करके कृष्ण की प्राप्ति ये जीवन का उद्देश्य दोनों के उद्देश्य में अंतर है तो प्रारंभ प्रयत्न प्राप्तिशा अर्थागम फलाप्ति ये पांच जो कार्य हैं उन कार्यवस्थाओं में फलाप्ती वहां पर स्वकीय रूप में कृषि की प्राप्ति है और यहां ब्रिज में पर रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति ये दोनों में मूलभूत अंतर है तो उद्देश्य भी अलग अलग और उनका वर्णन अलग इसलिए दो नाम नानदी प्रस्तावना दो संगठटना ोस्वामी में अब अलग अलग दो मंगलाचरण किए नाम भी पाठ प्रस्तावना भी दो अलग अलग लिखी नाटक की संघटना जो है माने यदि नाटक के स्ट्रगल को लेकर के चले नाटक का एक तत्व है संघर्ष उस संघर्ष को लेकर के चले तो वहां पर बीस बिंदु पता का प्रखड़ी कार्य ये जो है ये दोनों के अलग अलग प्रारंभ प्रयत्न संघर्ष का प्रारंभ संघर्ष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न फिर प्राप्ति की आशा होना फिर प्राप्ति की आशा हो करके फिर कहीं निगमन की प्राप्ति होना और फल की प्राप्ति होना ये पांच है कार्यवस्था प्रारंभ प्रयत्न प्राप्ति आशा प्रारंभ प्रयत्न प्राप्ति आशा निगमन और फला तो वो हुए इसी तरह से बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य ये दो संधि है अर्थावस्था जो है उन अर्थावस्था में भी मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वाहन ये पांच संधि और वहां पर बीज बिंदु पता का प्रकृति और कार्य ये तो कार्य अवस्था इनका मिला हुआ जो स्वरूप है उसका नाम ही संधि है तो दोनों की संधि अलग अलग की पंच संधिया अलग अलग, अलग पर की कहने का मतलब यह है कि नाटकों का उद्देश्य भी अलग का जो मोटिव है वो मोटिव भी अलग अलग है एक जगह परकीय भाव द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति और परिया भाव की स्थापना करना यह लक्ष्य है दूसरी जगह स्वकीय रूप में कृष्ण की प्राप्ति होकर के विरह की निवृत्ति करना यह जीवन का लक्ष्य तो प्रसाद करिया लेखे करिया भावना पृथक करके उनकी पृथक भावना पृथक रचना इन्होंने की रथ यात्रा जगन्नाथ दर्शन करे रूप गोस्वामी ने रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी का दर्शन किया श्री प्रभु रथ अग्र प्रभु नृत्य कीर्तन श्री प्रभु रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं इसका दर्शन किया प्रभु नृत्य श्लोक सुन रूप गोसाई से श्लोक के अर्थ श्लोक कौन तथाई प्रभु के नृत्य और श्लोक को सुनकर के रूप गोस्वामी ने उन्हीं के अर्थ को का। पहले इस लीला का वर्णन किया जा सकता है किया जा चुका है परंतु फिर भी अब संक्षेप में उस लीला को एक बार याद दिला दें कि सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े कीर्तन श्री रथयात्रा प्रसंग में जगन्नाथ जी के आगे श्री प्रभु एक साधारण सा श्लोक है लोक प्रेम का श्लोक है लौकिक प्रेम का उस प्रेम के श्लोक को पढ़ रहे हैं कि युमार हर सऐ बर साए कक्षपा तेमी मालती कदम्बाला काव्य प्रकाश में उत्तम काव्य के लक्षण के रूप में इस श्लोक को प्रस्तुत किया गया तीन प्रकार के काव्य होते हैं एक है अवर काव्य दूसरा है मध्यम तीसरा है उत्तम जो मम्मट काव्य प्रकाशकार वे अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में मम्मट नाम के एक आचार्य कहते हैं कि अवर श्रेणी का काव्य कौन सा है बोलो जो शब्द के कारण केवल चमत्कार पैदा करे पर उसमें भाव की उसकी प्रधानता न हो जैसे शब्द चित्र अर्थ चित्र कहीं बनाना और उस चित्र के आधार पर केवल के एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक ही अनुप्रास का पूरे में प्रयोग कर रहे हैं तो वो अवर काब् हो जाएगा जैसे केवल मां की ही अनुभव अनुभव करें मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली पतल का मत मम बदन मोहन बुदा मर्द मनसो महा महा मोह माई माँ गया पूरे श्लोक में माँ माँ का ही प्रयोग हो गया तो ऐसे जो प्रयोग है जिसमें अक्षरों के कारण शब्दों के कारण चमत्कार प्रदान किया गया उसको हम कहेंगे चित्र काव्य इस काव्य में कहो तो चित्र काव्य अवर काव्य चित्र काव्य को अवर काव्य कहा गया हीन काव्य कहा गया इसमें तो इस श्लोक में तो भाव भी विराजमान है परंतु केवल चमत्कार चमत्कार हो और दूसरे भाव नहीं हो तो उसको हम आवर काव्य कहेंगे जहां पर व्यंग्य की अपेक्षा जो वाच्य शब्द हैं, उनका चमत्कार ज्यादा हो उसको मध्यम काव्य कहेंगे और जहां पर च्य की अपेक्षा जो सजेशन है वही प्रधान हो उसको हम उत्तम काव्य कहेंगे तो उत्तम काव्य के लक्षण में यह अनुरूपण किया गया एक श्लोक दिया गया मम्म ने हवा जिसके साथ में मैंने खेलते हुए अपनी बाल्य अवस्था व्यतीत की कोई नायिका है कोई लड़की है वो नायक नायिका पहले बाल्य अवस्था में साथ साथ खेल रहे एक ही गांव के रहने वाले हैं साथ साथ खेल रहे हैं तो यज्ञ हरा जिसके द्वारा मेरी कुमार अवस्था व्यतीत हुई जिसके साथ में खेलते हुए गांव में लड़के लड़की साथ साथ खेलते ही हैं, तो यज हरा जिसके द्वारा मेरी कुमार अवस्था व्यतीत हुई <coughs> सहयोग से सहे वही बरा वो उसके साथ में मेरी शादी हो गई वो मेरा भर भी बन गया चैत्र इस समय चैत्र की रात्रि भी आ गई सुलभ है इस समय मालती की सुगंध भी फैल रही है प्रौढ़ा कदम कदम की भी सुंदर सुगंध आ रही है वही मैं हूं परंतु पहले छिप छिप करके मिलने में जो विवाह के पूर्व मिलने में जो मिलन में अत्यंत उल्लास रहता था और मिलन हो जाता था कितना आनंद की प्राप्ति हो जाती थी अब हम पति पत्नी बन गए हैं इसलिए यदि कोई ये कहे कि उल्लास किसमें ज्यादा है तो मुझे वे ही दिन याद आते हैं जब हम छुप छिप करके मिलते थे सा चै तथापि तत्व सुरतम व्यापार लीला विध जो उस समय विवाह के पूर्व सुरतम व्यापार लीला विधौ छिप छिप करके जो हम मिलते थे उस समय जो उल्लास था आज रेवा रोदस वेत सी तरतले रेवा के किनारे बेत की जो कुंज हैं उनमें छिप छिप करके बहाना बना करके जो हम मिलते थे उसमें जो आनंद था वो आनंद अब नहीं रहा है चेत कंठते पूर्व उस घटनाओं का के लिए मेरा चित्त आकर्षित है महाप्रभु इस श्लोक को पढ़े सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जगन्नाथ जी के आगे श्लोक क्या पढ़े ये प्राकृत प्रेम का श्लोक इस इसको महाप्रभु को क्या पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे परंतु रूप गोस्वामी समझ और रूप गोस्वामी जी ने बोले कुछ नहीं घर में आकर के सुनकर के उस श्लोक को घर में आकर के इन्होंने एक कागज की टूक के ऊपर इस श्लोक के एक अर्थ को लिख दिया श्लोक का जो भाव था उस भाव को स्पष्ट कर दिया कि प्रिय सोयम कृष्ण सखी पुरुक्षेत्र मिलता तथा हम सारा धा तदयो तथा खेलम मधुर कह रही बताऊं महाप्रभु ये श्लोक क्यों पढ़ रहे है बोले तो महाप्रभु कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी दूर से कृष्ण का दर्शन कर रही है छिप करके पेड़ के पीछे छिप करके कृष्ण का दर्शन कर रही है और वहां पर अपनी सखी से कह रही है कि प्रिय सोय कृष्ण ये वही कृष्ण है जिससे पहले मैं वृंदावन में मिली थी सखी कुरुक्षेत्र में मिलता कुरुक्षेत्र में मिला तथा हम सारा धा मैं भी वही राधिका हूँ वही प्यारा है वही मैं कृष्ण हूँ मैं राधिका हूँ तथा हम सारा धा तर मुघयो सुखम हम दोनों मिल रहे हैं ये मिलने का मौका भी वैसा ही है अद्भुत के छिप छिप करके मिल रहे हैं परंतु तथा खेलन ब्रज का जो मिलन था वह कुछ अलग है अरे सखी कोई ये कहे कि जहां पर कृष्ण के साथ में तुम रास कर लो तो कुरुक्षेत्र में हम रास नहीं कर सकती हैं मैं रास नहीं कर सकती हूँ वृंदावन में प्यारे को प्राप्त करने के लिए उसी उसी भाव में मूड में उसी भाव में में प्राप्त करना चाहती हूँ जैसे वहां छिप छिप करके हम मिलते थे ऐसे श्री प्यारे वृंदावन चले और वृंदावन चल जाकर के मैं उसी बारे मार्ता सहित दुर्लभता सहित भय सहित श्री श्याम सुंदर से बिलू तीन चीज है और ये तीन इनके साथ में रही है में में तो महाप्रभु तो के इस, इस श्लोक को रूप गोस्मी लिखा तो रूप गोस्वाम जी समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वो जो जरा सा पुर्जा था कागज का उसको झोंपड़ी में ऊपर छप्पर में रस दिया लगा दिया। तो चले गए अब महाप्रभु आए झोंपड़ी के बाद खोल करके कुटिया के चारों ओर देख रहे कौन सी कहीं कुछ मिला देख लिया सब चीज रखी है ठीक ठाक है आकाश की ओर देखा छप्पर में एक जरा सा कागज अटका हुआ देखा बोले ये क्या तो महाप्रभु ने कागज को निकाला और जैसे निकाल रहे हैं वहां पर महाप्रभु का जो भाव था वो भाव इस श्लोक में प्रकट था रूप गोस्मी जी ने प्रकाश के उस श्लोक का महाप्रभु जिस भाव से आस्वादन कर रहे हैं वो भाव सामने प्रकट कर दिया था यको हरा ये काव्य प्रकाश का श्लोक और प्रिय स्वयं कृष्णा ये रूप गोस्म का श्लोक दोनों श्लोकों का भाव बिल्कुल एक सा है और पहले वाले श्लोक का ये उल्टा था और उसके भाव को प्रकट करने वाला था जैसे ही श्री रूप गोस्वामी जी आए स्नान करके जल जल्दी से स्नान कर महाप्रभु आयु चलो चलो तो आधे आए आधे आए, आए गिले बस दौड़े महाप्रभु का दर्शन करने के महाप्रभु आयु प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री महाप्रभु उस समय रूप गोस्वामी से कह रहे हैं कि अरे रूप मेरे हृदय के भाव को कैसे जान ली उस समय श्री हरदास ठाकुर जितने भी भक्तगण है महाराज श्री रूप आपके मन के अभिष्ट को जानने वाले हैं इनका स्वरूप ही है श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम यह भूत है श्री चैतन्य के मनोविष्ट को पृथ्वी पर स्थापित करने वाले तो आपके चरित्र को ये बहुत अच्छी तरह से जान ऐसा सब के सामने कहा तो बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और उस समय श्री महाप्रभु ने रूप गोस्वाम को अपने हृदय से लगाया परम परम आनंद होकर के उनको शक्ति संचार करते हुए विराजमान हुए इस लीला का पहले नूर पर कराए थे सामान्य श्लोक प्रभु पढ़े कीर्तन लौकिक प्रेम के इस श्लोक को श्री प्रभु कीर्तन कर रहे हैं केले श्लोक पढ़े या केहो नहीं जाने महाप्रभु ये लौकिक प्रेम के श्लोक को क्या पढ़ रहे हैं कोई भी इसके भाव को नहीं जान रहा है समय एकास्वरूप गोस्वा श्लोक अर्थ जाने केवल स्वरूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर ये महाप्रभु के श्लोक के अर्थ को जानते हैं और कोई नहीं जान सकता है श्लोकान प्रभु के कराए आस्वादन और एकांत में बैठकर के श्री स्वरूप गोस्वामी श्री महाप्रभु के श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का और इस भाव का आस्वादन श्री महाप्रभु स्वरूप दामोदर श्रीमद् भागवत के श्लोकों के आधार पर और इसी प्रकार के अन्य महापुरुषों के जो श्लोक के आधार है उनका आधार लेकर के महाप्रभु को इस श्लोक के भाव को कहीं आस्वादन कराते हैं महाप्रभु के श्लोक के भाव का उनके सामने उनके भाव का उनके ही सामने वर्णन करते हैं परंतु रूप गोस्वाई महाप्रभु जान अभिप्राय सही अर्थ के श्लोक कई प्रभु ये भाई प्रभु के हृदय में जो भाव था उस भाव के श्लोक को रूप गोस्वामी जान गए और उन्होंने इसी अर्थ के श्लोक को प्रकट कर दिया दोनों यहाँ प्रस्तुत किए गए श्री कि प्रिय स्वयं कृष्ण है ये वही आकर्षक कृष्ण है सखी कुरुक्षेत्र मिलता है जो कुरुक्षेत्र में आज जिसका मैं दर्शन कर रही हूं तथा हम सारा मैं भी वही राधा हूं तदिदम उभयो संगम सुखम हमारा संगम सुख भी वही है पंत कोई कहे कि यहाँ पर चलो रास कर ले कृष्ण भी है राधा भी है हम सखी भी है अब रही बोर मुकुट की बात तो मयू मुकुट की भी इतने गायक नर्तक आए हैं कहीं से बोर मुकुट की भी व्यवस्था हो जाएगी बुन्माला की भी व्यवस्था हो जाएगी वंशी रही तो बंशी भी किसी से उधार मांग नहीं जाएगी चलो यहाँ पर रास करने, लेना यहाँ पर रास नहीं हो सकता है श्री किशोरी जी उस समय यही कह रही है कि अन्य हृदय मन बोर मन वृंदावन मने-बने एक कर माने तुम्हार तुम आरोपय करा यद उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मान बोले प्यारे दूसरे के लिए मन का अर्थ हृदय होता होगा पंत तो मेरे लिए मन का अर्थ क्या है वृंदावन ये वृंदावन नहीं है ये मेरा हृदय इसलिए प्यारे को वृंदावन बेचलो रथ के ऊपर विराजमान करके और वहां पर वृंदावन का रास होगा कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारी अन्य अन्य अन्य देश, संघ, गोपी कभु गोपी जने नहीं परपाटी, कुटनाटी, की होते उपाय यहाँ पर नहीं हो सकता है रास क्योंकि यहां पर अन्य देश है अन्य देश है तुम राजकीय राज वेश में विराजमान हो यहाँ पर स नहीं हो सकता है जो चतुर भाव है वह भाव माने पश्पी भाव के साथ में आपके साथ में प्रीति वह ब्रिज में ही नरंतर, नरंतर हो सकती है और पर भाव यह प्रेम का केवल विस्तारक ही नहीं है बल्कि प्रेम का कारण श्री जीव गोस्वामी जी ने कि नहीं लोगों के मत को स्थापित किया कि पर किया प्रेम केवल प्रेम का गोपियों के प्रेम की महिमा का उद्घाटक है परंतु तो विश्व चतुर्थी करना ऐसा नहीं है उद्घाटक भी है इसका निषेध नहीं करेंगे उद्घाटन तो है पर तो उद्घाटन संग में कारण भी तुम ये कह रहे हो कि केवल उद्घाटन करने वाला है प्रेम का ऐसा नहीं है पर प्रेम वह प्रेम का कारण भी जैसे कोई मत हाथी किसी मोटी दीवाल में टक्कर मारे और दीवाल गिर जाए तब पता लगता है अरे हाथी में इतनी ताकत थी क्या कि इतनी मोटी दीवाल को दहा दिया उसने हाथी को देखने पर वो ताकत नहीं दिख रही थी कोई बंदर व्यावहारिक वर्तमान बर्त, में देखे हैं, तो किसी टेलीफोन के खंभे को हिलाए और खंबा नीचे गिरा दे मोल दे, तब पता लगता है जरा सा बंदर मध्यम आकार कोई लंबा चौड़ा भी जीव नहीं है भले कितना भी मोटा हो कहे तो, तो मध्यम आकार का ही कोई हाथी जैसा तो है नहीं परंतु उसमें इतनी ताकत के खंभे को तोड़ दिया खंभे को मोड़ दिया तो खंभे का मुड़ना दीवार का टूटना ये हाथी की ताकत का कारण नहीं आता हाथी में ताकत तो हाथी और बंदर में ताकत तो पहले से ही केवल ताकत प्रकट हुई उस कार्य को देख करके उस खंबे को नीचे मुड़ा हुआ देख करके दीवार को टूटा हुआ देख करके केवल ये जानकारी मिली कि हाथी में इतनी ताकत थी बंदर में इतनी ताकत थी ये उसका कारण नहीं है ताकत उसमें सदा से है इसलिए जीव गोस्म जी ने कहा कि परकीम से गोपियों के प्रेम की महिमा जगत में सामने प्रकट होती है वह ज्ञापक है कहा गुरु जी रहे हैं बिल्कुल सही है ज्ञापक है परंतु केवल ज्ञापक ही नहीं है वह कारण भी यहां पर बारमार्टा होने से गोपियों का प्रेम उत्पन्न होता है जो जो बारमार्टा होगी होगी तो, तो प्रेम और ज्यादा प्रकट होगा वायुमानता नहीं होगी तो और यदि सब चीज को यु ही स्वाभाविक रूप में जाने दिया जाए तो फिर रॉकेट उड़ेगा नहीं रॉकेट में भीतर प्रेशर बहुत ज्यादा है उसमें कहीं जो बारूद है या जो गैस है उसको जलाया गया है तो निकलने के लिए कहीं बाहर से जगह नहीं है पीछे बहुत छोटा सा छेद है उस छेद से होकर के गैस निकल रही है इसलिए क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया रॉकेट आगे बढ़ता है एक नाप से दूसरी नाप पर जाते हैं तो पहली वाली बार पीछे आती है न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है तो ये जब तक बारी मारता नहीं है रुकावट नहीं है तब तक क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी इसी तरह से जो बार है, है वह प्रेम का कारण है अब यदि रॉकेट के छेद को खूब बड़ा कर दिया जाए तो फिर रॉकेट आगे, बढ़े आगे बढ़ेगा क्या छेद जितना बारीक होगा उतनी ही गति से रॉकेट आगे बढ़ेगा यदि वारे मारता नहीं है रुकावट नहीं है तो रॉकेट आगे नहीं बढ़ेगा इसी प्रकार से जहां वाजमानता है वहां प्रेम का वहां वाजमानता कारण है वह केवल ज्ञापक नहीं है बंदर के द्वारा खंबे को मोड़ देना ये केवल उसके ताकत का कारण नहीं था परंतु यहां पर कारण भी है दोनों चीजें। ज्ञापक भी है कारण भी है। दोनों चीज ऐसे जिस समय निरूपण किया गया ये सुन करके बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है श्री किशोरी जो उस समय शाम सुंदर को पढ़ा करके शिव वृंदावन ले करके आती थे वो ही समृद्धमान संयोग सुख का अपूर्व एक अवसर है जिसको श्रीमद महाप्रभु बड़े उल्लास के साथ तो महाप्रभु के जो परकर है वे भी इस रथ यात्रा महोत्सव को अत्यंत उल्लास के साथ में आस्वादन करते रूपोस्वामी जी ने तालपत्र श्लोक लिखी चली चौला के ऊपर एक श्लोक लिख करके उसको अटका दिया और दियानान कर रूप गोसाई गेला समुद्र स्नान करने के लिए रूप रूपस्वामी गए फेन काले प्रभु आयेला ताहा मिलते इसी समय श्री प्रभु आए चाले ऊपर श्लोक पाया लागिला पौी थी उन्होंने छप्पर में उस श्लोक को कहीं खुरसा हुआ देखा श्रीम महाप्रभु ने उसको निकाला तो चाल छप्पर है उस छप्पर के ऊपर जो श्लोक लगा हुआ था उस श्लोक को पाकर के लागिला पढ़ीते पढ़ना शुरू कर दिया श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमा विष्णु आइला महाप्रभु को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई सही काले उस पर गोसाई स्नान कर आइला सूचना मिलते ही स्वामी तुरंत स्नान करके लौट करके आए प्रभु दंडवत अंग में पड़ेगा प्रभु को देखते ही आंगन में साष्टांग प्रणाम की प्रभु तारे चापल मारे कहीं पे लागेगा ला। प्रभु ने इनके गाल के ऊपर एक प्यार की थपकी दी प्यार का चाटा मार और चापल मार करके प्यार की थपकी देकर के चाटा मार करके कहने लगे गुण गुण गुण गुण तुम्हीं। के चित्र तो बड़ा गोपनीय है मेरे चित्त की बात को तो, अरे रूप तू कैसे जान गया ऐसा कह करके लाल रूप गोस्वामी जी के गाल के ऊपर चपत लगाई और तो कहीं रूप कहीं ऐसा कहकर रूप गोस्वामी को अपने हृदय से लगा दिया कि मेरे हृदय को तू ही जानने वाला रूप गोस्वामी जो कुछ भी लिखा है वो श्रीमन महाप्रभु का हृदय रखा महाप्रभु जो कुछ भी सोचते हैं जिस लीला के विषय में वो रूप के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु ने कहलवा दिया श्लोक प्रभु लाया, स्वरूप देखा और श्री प्रभु ने उस श्लोक को लेकर के पांचवी स्वरूप को तो स्वामी है उनको दिखाया बोले स्वरूप देखो तुम्हारे रूप की ये करतूत हैं मेरे हृदय की बात को जान देता है ऐसे इसने दिखा रहे कि तुम्हारे रूप के ये कार्य हैं ये मेरे हृदय की बात को भी चुना देता है तो सही श्लोक प्रभु लाया उस श्लोक को लेकर के स्वरूपे दिखाए स्वरूप गोसाई को दिखाया स्वरूपे परीक्षा ला गई ताते पूछे और पूछने लगे कि मेरे हृदय की बात कोई नहीं जानता है ये रूप कैसे जानता है स्वरूप गोस्वामी की जैसे परीक्षा ली जा रही है कि तुम बताओ मेरे हृदय की बात को ये रूप कैसे जान गए मोर अंतर रूप केमों। केमों मेरे हृदय की बात को रूप ने कैसे जान लिया स्वरूप कहे जानी कृपा आप में मैं जान गया जान गया उत्तर है कि आपने जरूर स्वरूप गोस्वामी के ऊपर पूर्ण कृपा कर दी है ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है अर्थापत्ति से ही ये बात सिद्ध हो रही है कि तुमने रूप के ऊपर पूर्ण कृपा कर दी है कृपा नहीं होती तो आपके हृदय की बात को तो ये कैसे पढ़ सकते थे दूसरे के हृदय की बात को तो कोई तंत्र विद्या के द्वारा भले पढ़ ले परंतु तो करतुम कर अकर्तुम अंगे एक अलग चीज है तो दोनों चीज अलग है ऐसे बहुत सारे दृश्य देखने को मिल जाते हैं कि किसी के मन की बात है उसको पहले से कागज के ऊपर लिख करके दिखा दे कोई कि तुम ये प्रश्न करना चाहते थो परंतु इसमें भी एक राह है कि किसी के मन में कोई बात है उसको तो जाना जा सकता है जो बात मन में है ही नहीं उस बात को तो नहीं बताया जा सकता परंतु मेरी जेब में बटुआ में रुपए हैं चार है। ये मेरी जानकारी में तब तो जो बता देगा बात, बात तो बहुत, बहुत जोत है भाई ये जानकारी है तब तो जान जाए जान जाएगा और यदि मुझे ही पता नहीं कि मेरे बटुआ में कितना पैसा है जेब में तो नहीं बता सके तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी के हृदय में कोई बात है उसको किसी सिद्धि के द्वारा जान लिया जाए परंतु तो, यदि किसी को जानकारी नहीं है तो बता देंगे ये भी एक कहीं मंत्र का प्रभाव ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी बता दे वो भी सिद्धि की बात तो माइंड रीडर होना एक अलग चीज है और सिद्धि होना एक अलग चीज है माइंड रीड करना ये एक अलग चीज है और सिद्धि होना यह कहीं अलग चीज परंतु ये मेरे हृदय की बात को तो पूरी तरह से जान गए आश्चर्य की बात स्वरूप कह रहे हैं जाने कृपा करी आचे आपने मैं जान गया जान गया कि तुमने रूप को के ऊपर पूर्ण कृपा कर दी है क्योंकि कार्य को देख करके कारण का पता लग जाता है इसको कहते हैं अर्थापत्ति कार्यान्य प्रसूत अर्थापत्ति होती है कार्य को देख करके कारण का पता लगा दे लग, लग जाए कि पीनो एम देवदत्ता देव में घूमते देवदत्त मोटा है और दिन में खाता नहीं है तो जरूर रात को खाता होगा मोटा खाए भी न तो होगा तो वहां पर कार्य को देख करके रात्रि भोजन की कल्पना कर इसको हम कहेंगे अर्थापत्ति न्याय शास्त्र में इसको कहा गया अर्थापत्ति अलंकार तो श्री अर्थापत्ति से स्वरूप गोस्वामी कर रहे हैं कि जान कृपा कर आपने भगवान शक्तिमान हैं वो जो परतत्व है वो परतत्व शक्ति से रहित नहीं है यदि कोई ये कहे कि कूटस्थ स्थिति में ब्रह्म में गुण और चेष्टाएं नहीं रह सकती है ये बात सिद्ध नहीं है क्योंकि अर्थापत्ति अलंकार के द्वारा ही बात सिद्ध हो रही है कि ईश्वर से यदि सारा कार्य हुआ है जगत बना है तो इसका मतलब है ईश्वर में जगत को उत्पन्न करने की सिद्धि थी तो शक्ति की सत्यता वह अर्थापत्ति के द्वारा स्थापित हो जाती है अर्थापत्ति अलंकार वो है जो जब शक्ति प्रकट नहीं हो रही है तब भी उस शक्ति की सिद्धि कर लेगी शक्ति की सिद्धि उसके द्वारा हो जाएगी कार्य अन्य उत्पत्ति कार्य के तब तक कार्य नहीं हो सकता था यदि वो शक्ति नहीं होती तो शक्ति की सिद्धि कार्य को देखकर के अपने आप हो जाती है ब्रह्म के द्वारा जीव और जगत वैकुंठ सब प्रकट हुए इससे पता लगता है कि ब्रह्म में स्वरूप शक्ति सठस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति तीनों शक्तियां थी ब्रह्म को शक्ति विहीन मानना ऐसा नहीं कहा जा सकता है कार्य यह सिद्ध करता है कि उसमें शक्ति पहले से थी तो अर्थापत्ति के द्वारा शक्ति की भी सिद्धि हो रही है और शक्ति से युक्त शक्तिमान था शक्तिमान भी शक्ति से युक्त था इस बात की भी सिद्धि हो रही है उसी अर्थापत्ति का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं स्वरूप कहे जानी कृपा कर आपने आपने यह कृपा नहीं की होती तो रूप यह इस तरह के श्लोक के अर्थ को नहीं लिख सकते थे अन्यथा यथा अर्थ का नहीं, और ज्ञान अन्यथा ऐसे अर्थ का किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है तुम ही कृपा करी अनुमान इसलिए मैं अनुमान कर रहा हूं अर्थापत्ति के द्वारा ये निर्धार निर्धारित कर रहा हूं कि तुम रूप गोस्वामी के ऊपर अवश्य कृपा करनी है ये बात से दो रही है ऐसा श्री स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु को उत्तर दिया प्रभु कहे हो हमारे प्रयाग मिल मिला अरे इनको तुम पहचाने के नहीं ये जो रूप है ये मुझे प्रयाग में पहले मिला था योग के पात्र जानिए हर मोर कृपा हरला अब योग के पात्र है इसलिए इसके ऊपर मेरी कृपा भी हो गई क्योंकि यदि गुरु स्निग्ध शिष्य हो गुरु वो मो जो स्निग्ध शिष्य है उसके आगे गुरु गोपनीय बात भी कह देते हैं तो उस समय मेरी कृपा इनको योग्य देख करके मेरी कृपा इनके ऊपर हो गई तब ये शक्ति संचार आमी कई उपदेश तब मैंने इनके ऊपर शक्ति संचार करके उपदेश दिया पढ़ना अलग चीज है और शक्ति संचार होना अलग चीज है पढ़कर के कोई एग्जामिनेशन में अधिक अच्छे एग्जाम में अधिक अच्छे नंबर ला सकता है रैंक ला सकता है परंतु तो ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होती और ज्ञान तब तक, तक नहीं होता है वो जो ज्ञान है वो प्रयोग में तब तक, तक नहीं आता है जब तक कि गुरुदेव की कृपा ना हो गुरुदेव की कृपा होती है तो पढ़ा हुआ ज्ञान समय पर प्रयोग में आता है समय पर स्थुित होता है अन्यथा ज्ञान स्थुित नहीं होता है जितनी गुरुदेव कृपा करें उतना ज्ञान समय पर उपस्थित हो जाए एक्स्टम किसी कोई विषय दे दिया है इस पे बोलो गुरुदेव की कृपा है तो जितनी कृपा है उतना बोल देगा नहीं तो नहीं बोल पाए मौन हो जाएगा तो यहां पर यही कह रहे हैं कि शक्ति संचार करके मैंने इनको उपदेश दिया तुम ही कही आज विशेष तुम इसके रस को विशेष रूप से कह रहे हो इसका इनको तुम विशेष रूप से रसतत्व का उपदेश देना ये महाप्रभु दिन दीनता है सारा उपदेश दे दिया कह रहे हैं तुम्हें कहियो यार विशेष रस में जो बात रह गई है ना वो तुम रूप को सिखाना ऐसा कह के कि स्वरूप दामोदर को श्रीमद महाप्रु कह रहे हैं कि रूप के ऊपर अनुग्रह करना और इनको रसतत्व को तुम सिखाना स्वरूप कह जब श्लोक देखेल तुम ही करी आचा तब जनेल जैसे ही मेरी हाँ, आंखों के आगे ये श्लोक की पंक्ति आईं, मैं तो तुरंत तो उसी क्षण समझ गया था कि आपने रूप के ऊपर अपूर्व कृपा कर दी है क्योंकि अनुमत ये, ये अर्थापत्ति का ये लक्षण है कि फल को देख करके फल के कारण का अनुमान कर लिया जाए तीनों देवदत्ता देवान भूमते तो रात्र मोटा देवदत्त इसके मोटापे को देखकर के कार्य को देखकर के कारण का अनुमान कर दिया जाए कि रात्रि में भोजन करता होगा स्वर्ग आप गे स्वर्ग आप हेम नाना मणाल भुजो नाना अन्न भुजो भजाम अन्ना कार्य निर्मादात ही गुणा अधी थे जैसे नैशी में दमेंती से हंस कह रहा है हंस दमेंती उस समय नल राजा के पास में अपने प्रेम संदेश को भेज रही है उस समय श्री हंस जो है वो कह रहा है कि स्वर्ग आप स्वर्ग की जो अपने नदी अर्थात गंगा जी उसके हेममराल माली नाम सोने के जो कमल हैं उनके सोने के मरालों को कमल की नाल को ना के नुजो भजाम जो उन कमलनियों के अग्रभाग का जिस हंस ने भोजन किया है इसीलिए इस हंस की इतनी शोभा हो गई है हंस तुमने जरूर ही स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली स्वर्ग में बहने वाली गंगा उन गंगा के सोने के माग कमल उन कमलों की सोने की डंडियों का अग्रभाग का साव तुमने भोजन किया होगा इसीलिए जैसा खाया है वैसा शरीर बोल रहा है इसलिए हे हंस तुम भी स्वर्ण हंस हो करके इतने मधुर दिख रहे हो तुम्हारी इतनी सुंदरता इसलिए है क्योंकि तुम्हारा भोजन बहुत सुंदर और तुमने स्वर्ण बड़ाल के रस का ही भोजन किया है के अन्नान रूपांतर रूपां तन रूप अन्न के अनुरूप ही तुम्हारे शरीर की रूप की वृद्धि संपत्ति हुई है क्योंकि कार्य को देखकर के ही गुणों का अध्ययन किया जा सकता है अर्थांतरण अलंकार का भी हम प्रयोग कर लिया एक अर्थ समृद्धि भी दिख रही है और कह रहे हैं कार्य निदानी गुणान अधीते कार्य का निदान जान करके ही गुणों को जाना जा सकता है निदान कहते हैं मूल कारण डायग्नोसिस अंग्रेजी कहते हैं मूल कारण तो कार्य जो है उसके निदान माने मूल कारण को कार्य को देखकर के उसके मूल कारण को भी जान लिया जाता है तो यहाँ पर आपकी कृपा रूप गोस्वामी जी के ऊपर हो गई है इनकी विद्वत्ता को देख करके पता लगता है कि आपकी कृपा इनके ऊपर हो चुकी है विद्वत्ता का प्रकट होना यह है कार्य और उसका कारण है तुम्हारी कृपा कृपा रूपी कारण से इनमें इतनी विद्वत्ता और क्षमता आ गई कि तुम्हारे हृदय की बात को यह जान गई चातर मास गौरे वैष्णव चल लेना चार मास रहने के बाद में फिर गौर देश में जितने भी वैष्णव है वे सब लौट करके जब जाने लगे रूप गोस्वामी महाप्रभु चरण रहे रूप गोस्वामी तब भी महाप्रभु के चरणों में रह गए ये लौटे एक दिन रूप गौरे नाटक नहीं लेखन एक दिन रूप गोस्वामी पादम नाटक लिख रहे आचंबित महाप्रभु हैल आगमन एक महाप्रभु का वहां पर आगमन हो गया में दो दंडवत हैला उस समय हरदास और रूप दोनों हरभा करके दो उठ गए संभ्रमपूर्वक और दो हा आलिंग प्रभु आस वसैला दोनों का आलिंगन करके प्रभु अपने आसन पर बैठ गए और रूप गोस्वामी से पूछ रहे हैं कहा पोथी लिखी कौन सी पोथी लिख रहे हो उस समय एक पत्र मिल ऐसा कहते हुए एक कागज उठा लिया लिखे हुए कागजों में से एक कागज उठा लिया एक लिफ्ट उठा लिया है महाप्रभु ने एक कागज उठा लिया और अक्षर देखिला प्रभु मन सुखाहिद क्या सुंदर अक्षर जरा भी एक कटिंग नहीं कितना सुंदर एक से अक्षर अक्षर देखे ला प्रभु मन सुखाइद अक्षर देख करके प्रभु के हृदय में बड़ा सुख हुआ सुलेख का एक सामान्य सिद्धांत है कि अक्षरों का झुकाव किसी एक तरफ होना चाहिए यह नहीं कि कोई अक्षर का झुकाव तो बाई और, और किसी का दाई और यदि सीधे लिखे तो सारे अक्षर सीधे सीधे ये बढ़िया जो हैंडराइटिंग है उसका एक सामान्य सिद्धांत है कि सारे अक्षर जो हैं यदि यदि दाहिने हाथ की तरफ झुके हुए हैं तो सारे अक्षरों का झुकाव एक तरफ होना चाहिए बाई तरफ झुके हुए हैं तो तो उसका जो लुक आएगा वो लुक बहुत अच्छा आएगा और यदि एक अक्षर जा रहा है दाइनी और एक अक्षर जा रहा है बाई और तो उसका लुक बढ़िया नहीं आएगा अच्छा डराइटिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी फिर सारे अक्षरों की जो लंबाई है वो एक सी होनी चाहिए और उनकी अक्षरों के बीच की दूरी भी एक सी होनी चाहिए ये चार चीज माने ई की मात्रा जो लगाई गई है उनको बीच में अखूरी भी छूट जाए पूरी जितना का लिखा है तो की लिख रहे हैं तो ये की जो मात्रा है वो काकी जितनी मोटाई है उतनी मोटाई के अनुसार पूरी पूरी की पूरी नीचे ऊपर तो और, और, और एक अक्षर रह गया छोटा और दूसरा अक्षर हो गया बड़ा तो हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी तो दूसरा सिद्धार अक्षरों का झुकाव एक तरफ होना चाहिए एक बार फिर अक्षरों की आकार वो आकार भी एक होना चाहिए ये दूसरा सिद्धांत तीसरा सिद्धांत अक्षरों के बीच की जो दूरी है वो भी एक होनी चाहिए अब राम का, का लिख रहे तो रा के भीतर ही आ की मात्रा घुस जाए या का लिखते ही का के बीच में ही आग की मात्रा छिपक जाए तो गड़बड़ हो जाएगी आखिरी मात्रा की जो दूरी है वो दूरी भी कहीं ना कहीं एक सी होनी चाहिए वर्णा खुद लिखे और खुदा पढ़े ऐसी <laughs> दशा हो जाए हम के, <laughs> के वो अपनी लिखा हुआ समझे नहीं आए तो ऐसी हो जाए। तो श्रीमद महाप्रभु उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर श्री रूप गोस्वामी जी की हस्तलेख इतना सुंदर कि महाप्रभु देख करके अक्षर ये मुक्ता पान जैसे मोती एक से ऐसे रूप के अक्षर ऐसे हैं जैसे मोतियों की पंक्ति हो प्रीत छाया करे प्रभु अक्षर स्तुति प्रसन्न होकर के श्री प्रभु अक्षर की स्तुति कर रहे हैं तो अच्छी हैंडराइटिंग के लिए चार मूलभूत सिद्धांत पहला सिद्धांत के सारे अक्षरों का झुकाव एक तरफ ही होना चाहिए तो दूसरा सिद्धांत कि अक्षरों की आकार मोटाई एक सी होनी चाहिए फिर तो तीसरी चीज अक्षरों के बीच में जो दूरी है वो दूरी भी एक सी होनी चाहिए और जो अक्षर पहने लगने वाले हैं देवनागरी लिपि की विशेषता है और बांग्ला लिपि की भी कि अंग्रेजी में तो यह समस्या नहीं आएगी परंतु देवनागरी लिपि में और बांग्ला लिपि में समस्या आती है क्योंकि तो यहां पर मात्राएं ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में समस्या नहीं आएगी वहां पर तो जितने भी से हैं उनके आगे जो स्वर है वो स्वर आगे आगे लिखे जाएंगे आई लगाना है तो आई लगाना, तो लगाना है तो ये आगे लिखा जाएगा क्रम से लिखा जाएगा उसमें समस्या नहीं है छोटी की में बड़ी की बातें में तो महा पैदा हो जाए छोटी की मात्रा लगाई तो बीच में घुसानी पड़ेगी छोटी की, की मात्रा को, तो, तो यहाँ पर ये तो जो दूरी है उस दूरी को भी बराबर बना करके रखना और दूरी बना के रखने के बाद में फिर एक चौथी जो चीज है ध्यान रखने की हैंडराइटिंग वो है कहीं उचित पंक्चुएशन जो विराम चिन्ह है उन विराम चिन्हों को उचित मात्रा में कहीं लगाना कहां पर कोमा लगाना है कहां पर फुलस्टॉप लगाना है कहां पर सेमी कोलन लगाना है कहा हाइफ़न लगाना है कहा इन्वर्टा लगाना है सिंगल लगाना है कि डबल लगाना है कि सेमी कोलन लगाना है ये जो चिन्ह विरामचंद उन विरामचन्नों को भी ढंग से ये लगाया जाए तो फिर हैंडराइटिंग सुंदर दिखेगी और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी उनकी स्थिति ऐसी जीव गोस्वामी जी के विषय में तो कहा जाए कि वे एक पन्ना लिखने और उसको सूखने के लिए रखते हैं और पन्ना पलट के जो लिखा जाएगा उतना मैटर छोड़ दे और अगले पन्ने का से लिखना शुरू कर उतना और फिर उस पन्ने को बाद में पूरा कर उसकी पृष्ठ का पृष्ठभाग उसको बाद में पूरा करें तो इतने अक्षरों को गिना हुआ लिखना अक्षरों को गिन गिन करके लिख देना सामान्य बस की बात नहीं है परंतु तो उन्होंने कई जगह ये अनुवाद माने टी में जी गोस्वामी जी का टीका देखे तो उसमें यह दीखता है लगता है कि ये अंश कहीं बाद में जोड़ा गया पहले एक अंश लिख दिया गया है उसके आगे का भाग लिख दिया है और बीच का जो भाग रह गया है उसकी पूर्ति बाद में की गई है ये कहीं उसकी शैली से कहीं पता लगता है तो इतनी क्षमता तो श्री रूपे अक्षर ये मुक्ता पान रूप के जो अक्षर है वो मोती की पंक्ति के समान है प्रीत है प्रभु अक्षरे स्तुति प्रीति होकर के भगवान अक्षर की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं ए पत्रे प्रभु एक श्लोक ये देखेला पढ़ित श्लोक प्रेम आविष्ट होइला उस पत्र में प्रभु ने एक श्लोक देखा उसको पढ़ कर के प्रभु आनंद में विफल हो गए श्री बिलग्न माघव का श्लोक है श्री किशोरी भी कह रही हैं कि अरे सखी तुंडे तांडवनी ताण्डवनी रिम पितुतेंडावनी लगभ कर्ण क्रोर कड़मी घटयते कर्णारेहा रमत कृष्ण वर्ण दई ये कृष्ण दो वर्ण इतने मधुर हैं कि तुंडे तांडवनी तुंडवाने जीव मुख में यदि कृष्ण ये नाम माने नृत्य करे तो वेतनते तुंवनी लगे तो ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि एक मुख क्यों है हजारों मुख होते तो कृष्ण नाम का मैं उच्चारण कर करानी अनेक मुख चाहने लगती हैं तुंडावनी लब्धे एक मुख में एक बार कृष्ण आने पर अनेक मुख प्राप्त करने की इच्छा हो जाए और कर्ण क्रोध काम की शुनी में काम की में कर्ण द्वार में जब प्रवेश करती करती है गरस्ती है है बूझ, बूझ है बुझती बुझ बुझ पैदा उस समय कर्णार्बे ब्राम अर्बुद कर्ण मुझे क्यों नहीं मिल गए काम क्यों नहीं मिल गई ये अभिलाषा उत्पन्न होती है और चेतक प्रांगण चित्रूपी रंगमंच के ऊपर आंगन में जब कृष्ण नाम का विचार किया जाता है तो विजय थे सर्व इंद्रिया कृत्रिम तो जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के सारे कार्यों को जीत लेती है चित्त में कृष्ण नाम आते ही सारी इंद्रियों के कार्यों को जीत लिया जाता है नो जाने जनता की अंधेम न जाने कितने अमृतों को मथने के बाद में या कृष्ण कृष्ण प्रश्न ये दो अक्षर न जाने कितने अमृत को मतने के बाद में सार के सार के सार के रूप में प्रकट हुए हैं कृष्ण्वी ये कृष्ण दो वर्ण की अद्भे अमृत जनता कितने अमृत के मतने के बाद में उत्पन्न हुए हैं तो कृष्ण नाम की जय कृष्ण नाम का मधुरमा का वर्णन करने में ऐसा श्लोक अपूर्व है ऐसा इतना सुंदर श्लोक मिलेगा नहीं कृष्ण नाम की मथुरमा के वर्णन महिमा के वर्णन में तो बहुत से श्लोक हैं परंतु मथुरमा के वर्णन में ऐसा सुंदर श्लोक बहुत गोरविंद हरिला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल धारमण हरि जय गोबिंद राधारमण गौर हरी, हरी गो शराधे <laughs> <तीजरा। laughs>